सर्वं मानेक्षुस्ोत्रिया चतुर्थ अध्याय तृतीय खंड का कुछ विचार हुआ था जिसमें चतुर्थ अध्याय तृतीय खंड में शायु रईक और जाम श्रुति राजा की चर्चा संबर्ग विद्या के उपदेश उपासना बताई बायु अध्यात्म बायु और अधिदायित दो बायु बाय। की चर्चा की अधिदायित बायु सारे समेटे जाते हैं बड़े बड़े देवता से समेटे जाते हैं जब सूर्य सूर्यास्त होता अग्नि भूझ जाती है तो वायु में लीन होती है सूर्य सूर्यास्त होता है तो वायु में लीन होता है चंद्र अस्त होता है तो वायु में लीन होता है जल सूखता है तो वायु में लीन होता है तो में बताया अध्यात्म में बताया सुसुप्तिकाल में वाणी जब बोलना बंद माने कहा प्राण में लीन हो जाती है तो अध्यात्म चक्षु भी उसी में श्रोत्र भी उसी में मन भी उसी में लीन हो जाता है उसे वायु ही संबर्ग है सबको समेटने वाले को संबर्ग कहा जाता है समृद्ध थे अस्मृति संवर्ग जिसमें सारे समेटे जाते हैं संवर्क कहा तो संवर्ग विद्या के उपदेश के बाद में दो व्यक्ति संवर्ग विद्या को, को जानने वाले भोजन के लिए तैयारी कर रहे थे हाँ। सौनक का और अभिप्रतारी काक्ष ये दोनों भोजन के लिए तैयारी थे भोजन परोसा जा रहा था एक ब्रह्मचारी आकर के भिक्षा भागी उन्होंने भिक्षा नहीं दी नार्थी ने कहा एक महात्मा ऐसे महात्मा चार बड़े बड़े देवताओं को जिन्हें खा लिया कोई देवता ऐसे देवता है। चार बड़े बड़े को खा गया अग्नि आदि को खा लिया जो अग्नि सूर्य चंद्र जल इतने को खा गया जिसने आज उसको भिक्षा नहीं दिया दिया गया जिसके लिए भिक्षा बनाया पकाया उसको नहीं दे वो भी संबरक विद्या को पासक था गुबारा तो अपने आप में उस प्राण रूप में बैठा हुआ था प्राण के लिए भिक्षा बनाए जाते तो बाद में पता लगा एक ब्रह्मचारी संभ्रम विद्या कूपड़े के उपासना कर तब कहा वो जो पांच पांच हैं वह खाने वाले खाए जाने वाले चार खाने वाला एक पांच मिले थे अधिनय में भी और अध्यात्म में मिलकर के दस हो गए थे दस होने से कृता नाम मिल गया जुआ नाम मिल गया उनको जुआ में दस अंक होते हैं चर्चा की थी फिर वह दस संख्या वाले एक विराट छंद है छंदशास्त्र में उसको अन्ना कहा विराट अन्न है कहा तो वहां पर तीर का अत्ता अन्न विराट तीर रूप में कहा हुआ था उसके साथ इसका संबंध है आगे का उसी जो पूर्व में कथित जो पदार्थ थे यह सोलह विभाग करके उसकी चर्चा करेंगे सोलह प्रकार के विभाग चार पाद बताएंगे प्रमुख चार पाद चार पाद से चार चार अंश है ये चार पार, चार पार है बताना चाहेंगे उसी के साथ संदर्भ दिखाते हैं पूर्वेड़ संबंधम दर्शे उत्तर से तात्पर्य रहा पूर्व खंड के साथ इसका संबंध दिखाने के लिए पहले तात्पर्य बता दें पूर्व और पर का क्या संबंध है पूर्वापर संबंध पूर्व तृतीय खंड या चतुर्थ खंड आरंभ हो रहा है पर संबंध दिखाते हैं सर्वम बागा अन्ना च व सस्तुम जगत संपूर्ण जो बागा जगत और अग्नियादि जगत और अन्ना और अन्ना भाव से बर्वंती पूर्व में इस प्रकार से उसे प्रशंसा की गई जो जगत है सारे जगत की प्रशंसा हो गई थी अन्नाद रूप से बाघ और अग्न्यादि जगत माने अध्यात्म में बाघ आदि में अग्न्यादि ये जगत को सबको ऐसे प्रशंसा की थी जो जगत है एक ही हीकृत्य एक करके बताएंगे मानिए कारण रूप से एक बताएंगे परमात्मा रूप से एक जगत एक हीकृत्य सोड़ सदा प्रवीच्य सोलह प्रकार से विभाग करके यहां प्रत्येक पाद चार होगा सत्यकाम जावाल को चार व्यक्ति उपदेश करेंगे सबसे पहले वृषभ उपदेश करेगा उस बार अग्नि उस बार हम उस बार मधु मधुब चारों में चार चार पाद के उपदेश होंगे सोलह प्रकार हो जाएगा तो पूर्व में कथित जो जगत था अन्ना अन्ना जो कथित जो जगत था उसको यहां पर सोलह सतह प्रयोग हो गया प्रकार से विधा करके दसमें उसमें ब्रह्म दृष्टि विधा कर इस जगत में कारण दृष्टि जैसे घट में मृतिका मिर्ति, दृष्टि का विधान करना है इस प्रकार यहां जगत में ब्रह्म दृष्टि करना है बाघादी आदि में इति आरभ इस खंड के आरम्भ किया जाता है टीका मैं कहा एक ही एकीकृत माने कारण रूप एक मारा है संपूर्ण जगह तो एक करना माने कैसा होगा एक कैसे होगा कारण रूप से एक होगा अपने अपने में भेद दिखाई पड़ता है अगली का स्वरूप अलग जल का स्वरूप अलग किंतु कारण रूप से एक मंत्र मं भवति ब्रह्मचर्यस्यामी किोत्रो अहम अस्मी जवाा मातरमा मंत्रियाक्रे ब्रह्मचर्यती विवत्स्यामी किम गोत्रो नुअ अहम अस्मी एक सत्य काम जावाला है सत्य कामो यश्य सत्य कामो इच्छा यसे इच्छा जिसकी सत्य में है सत्य परमात्मा में जिसकी इच्छा है उसका सत्य काम कार्यक है विषय काम नहीं हो सत्य काम है सत्य माने परमात्मा तस्मिन कामो हो सत्य परमात्मा नहीं काम हो अच्छा सत्य जो परमात्मा है त्रिकाला वस्तु उसमें इच्छा है जिसकी परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहता है ऐसे व्यक्ति को सत्य काम कहा जाता है विषय काम नहीं हो सत्य काम है इसलिए तो छोटी सी अवस्था में गुरुकुल में जाता है वो पिताजी घर में नहीं भेजने वाला कोई नहीं अपने बोलता है माता को माता मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ बोलता है सत्य है सत्य का वो हवा प्रसिद्ध है जावाल जवाला के पुत्र होने से जावाल कहलाया वो जवाला का संतान है इसलिए जावाल कहलाया सत्य काम है नाम माता के नाम से जावाल है वो जवाला मातरम आमंत्रण चग्रे जो जवाला अपनी माता है उसको संबोधन करके कहा संबोधन किया माता को ब्रह्मचर्यम भगवती हे भगवती हे माता ऐसा बोला भगवती हे hey माताजी ये संबोधन है भवती भवती दीर्घकार है तो hey माता जी मैं ब्रह्मचर्य विभत्स्यामी बचे तुम इच्छा में विवत्स्यामी ऐसा मतलब ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ गुरुकुल में रहना चाहता हूँ बस रातु है आगे लिट लकार है बी उपसर्ग लगा है सस्य आधातु के सूत्र से बस के सकार को तकार हो गया है ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ मैं अध्ययन के लिए गुरुकुल में रहना चाहता हूँ ब्रह्मचर्य वास करना अध्ययन करना वेदादी अध्ययन के लिए गुरुकुल में रहना चाहता हूं किम गोत्रों नु अहम अशनीति मैं किम गोत्रो अश्य ममा मेरा गोत्र क्या है मैं कौन से किस गोत्र वाला हूँ नारे विपर्क में है कौन सा मेरा गोत्र है हम अश मैं कौन गोत्रा वाला जी गुरु जी मुझे पूछेंगे बिना गोत्र आदि के बिना ये गुरुजी मेरे उपनयन संस्कार नहीं करेंगे पूर्व जमाने में ऐसा होता था गुरुकुल में जाने पर पहले पहले गुरुजी जी उपनयन संस्कार करते थे उपनयन संस्कार के बाद बेलहारंभ शुरू करते थे ऐसा नियम था पहले गुरुकुल में ही उसके उपनयन संस्कार होता था अपने पैतृक घर में होता था पूर्वकाल ऐसा था उसने कहा मैं क्या गोत्र वाला हूं मैं ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ गुरुकुल में जाना चाहता हूँ तो मैं क्या कौन सा गोत्र वाला हूँ ऐसा पूछा एक ठीक कहते हैं तभी तस्मिन परह्म दृष्टि देव विधेयता किम का आख्या प्रणीय है यहाँ पर कहानी क्यों एक सत्य काम नाम का जावल था अपने माता को संबोधन करके उसने कहा मैं गुरुकुल में जाना चाहता हूँ क्या गोत्र हूँ फिर वो गुरुकुल पहा जाता है इत्यादि ये सारे के सारे क्यों हरिध्रुवत आचार्य वहां जाएगा आचार्य क्या पूछेंगे क्या बोलेगा क्या ये सारी कहानी क्यों सीता ब्रह्म के उपदेश करो फिर संपूर्ण जगत में ब्रह्म दृष्टि के लिए आगे का प्रकरण आरम्भ करना है यदि तो ब्रह्म का उपदेश कीजिए यही शंका है तभी जब ब्रह्म उपदेश करना है तो तस्मिन ब्रह्म दृष्टि जब ये फिर जगत में ब्रह्म दृष्टि यही कह रही कीजिए की आख्याय का या आख्याय का द्वारा क्या लेना आख्याय का या चयन क्यों किया जाता है ये प्रश्न उठा तो कहा श्रद्धा तपसुर ब्रह्मोपासना तो प्रदर्शन आया अध्याय कहा देखो तो ब्रह्म की उपासना करनी है तो दो चीज चाहिए श्रद्धा और तप उसके तप कितना बड़ा तप है जंगल में गाय को लेकर जाता है चार सौ गाय दिया जाता है एक हजार हुए ना वापस नहीं आओगे बोलता है वैसे करता है गिनना नहीं आता उसको बैल स्वयं ऋषभ बोलता है एक हजार हो गया अगले चलो उसकी तप कैसी कठोर तप है जंगल में रहना कितने साल लगा होगा एक हजार बनने के लिए श्रद्धा एक एक बोल पड़ा गुरु ने नहीं कहा था हजार बना जाओ अपने आप बोल पड़ा कि जब तक एक हजार नहीं होंगे तब तक मैं लौटूंगा नहीं उसकी श्रद्धा थी उसमें श्रद्धा तपसवर श्रद्धा और तप ये दो चीज ऐसे है ब्रह्म उपासना तो ब्रह्म उपासना अंग है ये प्रदर्शन दिखाने के लिए आख्यायी कहानी इसलिए है ये कहानी के द्वारा इसी दौता उसने तपस्या उसकी श्रद्धा मैंने ब्रह्मो पास इसलिए ब्रह्म को बिला। का उपदेश उसको मिला एक आख्यायी का कहा सत्य काम ह नाम नाम उसका सत्य काम है हिहा ऐसी घटना घटी है ये दिखाने के लिए ह लगा दिया प्रसिद्ध है जबालाया बोल दिया जवाला का संतान उनसे जावाला बोला है जावाले बोलना चाहे स्त्री प्यो ढप होना चाहिए जवाला स्त्री है फिर भी ऋषि गुरु कृष्ण कश्य सूत्र है ऋषि है इसलिए और लगा दिया है जावाला जवालाम स्वाम मातरम जवाला उसकी मां है अपनी माता को मातरम आमंत्र याम चक्रेव ने संबोधन किया हे माता ऐसा बोला उसने ब्रह्मचर्यम किसके लिए स्वाध्याय ग्रहण आया ब्रह्मचारी वास करना क्या है स्वाध्याय ग्रहण करना स्वाध्याय ग्रहण आया हे भगवती हे माताजी, ऐसा संबोधन है भगवती। है? आचार्य कुले वस्तु इच्छा मैं वहां आचार्य कुल में रहना चाहता हूँ अध्ययन करने के लिए आचार्य कुल में रहना चाहता हूँ क्यों गोत्रो हम मैं क्या गोत्र वाला हूँ ऐसा पूछा किम अश मम गोत्रो गोत्रम क्या मेरा गोत्र है सोहम किम गोत्र किम मम गोत्रम मेरा गोत्र क्या है एक बहुरी सवास है किम गोत्र में सोहम किम गोत्रो नु अहम अश्वी नु का है मैं कौन सा गोत्र वाला हुआ था बताओ ये ये ब्रह्मचर्यवास से उद्देश्य फल दर्शे ब्रह्मचर्यवास का उद्देश्य क्या है कहते स्वाध्याय ग्रहण आये गुरुकुल में जाना ब्रह्मचर्य वास करना मैंने किसके लिए स्वाध्याय के लिए हम स्वाध्याय ग्रहण के लिए आचार्यो ही माणवकोपनैते विज्ञात कुल गोत्र सत्यकाम ये जानता है गुरु जी जो है ना जिसके कुल और गोत्र का पता हो किस परंपरा का व्यक्ति है किस कुल में पैदा हुआ क्या गोत्र वाला है ये जरूर पूछेंगे आचार्यो ही माणवको उपनैते कैसे तो मानवा क्यों है विज्ञात कुल गोत्र जिसके कुल और गोत्र का पता है परंपरा है उसी का ही उपनयन संस्कार करेंगे करके अन्य को नहीं मन पृथ्ध ऐसा मानता हुआ माता से पूछता है माता जी से पूछता है किम हम मैं क्या गोत्र वाला हूं ऐसा कहा आगे मंत्र है सात यद गोत्रस्तमसी ह चरती पिचारिणी यौवने म अलभे साहम्य तेद यदुत्री जबाला तो नाहस्मे सत्यकमो नम ी सत्यकाम आलो ब्रवीथ सा ेद सावस्तमसी मोहम चरतीचारिणी यौबले तामल साहमेत वेद यद्व्रवसी जबाला तो नामस्मी सत्यनामो नामसी सत्यनाम जाबा व्रवीठ माता सा माता वो माता जो जवाला है जवाला ने कहा एवं पुत्र इस सत्य सत्यका जावा को माता ने कहा सा माता ने कहा क्या कहा ना हम यह मैं इस बात को नहीं जानती तात हे बेटा प्रिय सम्दौता तात हे तात हे बेटा ये बेटा कहा ये प्रिय बेटा ना हम यह बेटा इस बात को मैं नहीं जो तुमने पूछा यह गोत्रस तो मसीह जिस गोत्र वाले तुम होंगे यहां गोत्रो यश्य साह तो, तो जिस गोत्र वाले तुम हो उसको मैं नहीं जानती माता ने कहा क्यों नहीं जानती प्रश्न होगा तो कहा बहु अहम चरंती परिचारणी बहु मेरे घर में तुम्हारे घर में बहुत अतिथि आते थे उनकी सेवा में मैं सेविका थी परिचरती अहम चरंती परिचारी परिचार भी सेविका चरंती सेवा करती हुई मैं यहां बहुत दिन तक तुम्हारे पिता के घर में अतिथियों होंगे सेवा करते हुए कहीं यौ बने तो हम अलग है और जवानी में तुम्हें प्राप्त की मैंने अलग है सा हम एक न बेगा वही मैं हूं जो कि मैं इस बात को नहीं ही हूं एक गोत्रस्तुम जिस गोत्र नाम अहम इतना जरूर है कि मैं जवाला नाम वाली हूँ मेरा नाम जवाला है जवाला तो नाम मैं जवाला नाम वाली हूँ सत्यकाम और नाम तो तुम्स तुम हो सत्यकाम नाम वाले हो तुम सत्यकाम नाम वाले हो मैं जवाला नाम वाली हूँ सर तुम वही तुम, तुम ये बोल रो हाँ गुरु पूछेंगे तो सत्यकाम एवं जावालो गुरी था मैं सत्यकाम जावाल हूँ ऐसा कहना गुरु जी पूछेंगे नहीं बोलना मेरा नाम तुम्हारा नाम जोड़ करके बोल देना सत्य काम जावा हूँ ऐसा, ऐसा बोलना ये कहा से <coughs> एवं पुत्र के द्वारा ऐसा पूछी गई मा मैं क्या गोत्र वाला हूँ माता जी मुझे गुरुकुल जाना है विद्या अध्ययन करने के लिए कहा एवं पृष्ठा जवाला पुत्रेड़ा सत्य काम मेरा एवं पृष्ठा जवाला इस प्रकार पूछी गई ये जवाला है वो सा वो जवाला ह एव पुत्र मुगाचार इस पुत्र को पूछने वाले पुत्र को जवाब न हम ये तब गोत्र वेदहते हैं तात ये बेटा तुम्हारा गोत्र में ही जानती ये गोत्रस्तु जिस गोत्र वाले तुम होगे, तुम हो मैं नहीं जानती क्यों कस्मात् वेदसी पुत्र पूछता है क्यों नहीं जानती हो तुम कस्मात् वेदसी इतर आह ऐसा कहने पर कहती है बहु भटकृगृह बहु अतिथि परि परिचर्या जात बहुपरिचर्या जात बहुत सेवा थी मेरे तुम्हारे पिता के घर में मतप्री थी तुम्हारे पिता के घर में बहुत सेवा कर अतिथि अतिथि जो अभ्यागत आदि आते थे ना उनके चरण थी उनकी सेवा करती थी हम परिचार सेविका रही परिचारनी परिचरण थी सेवा करती थी मानी परिचरण चित्तया मेरा मन उसमें था सेवा में लगी थी लगा था परिचारण परिचरण चित्तया मेरा मन उस तरफ था गोत्रादि गोत्रादिस्मरण मम मनो ना भूत गोत्रादि के ख्याल में मेरा मन हुआ ही नहीं क्या गोत्र है क्या है ना पता ही नहीं पूछा ही नहीं मेरा मन इधर गया ही नहीं मेरा मन तो सेवा में लगी नहीं लगा रहा गोत्रादिस्मरणे मम्म मनो नाभूत स्मरण में मेरा मन नहीं हुआ उसका मन यौवरे तत्काले तो मभे लव तति अस्मेह और यौन अवस्था में यौवन काल में त्वम अलभ है मैंने जब असु तुम्हे मैंने प्राप्त किया लंग लगा रहे अलग मैंने प्राप्त किया उत्तम पुरुष तदाइव पिता ऊपर उसी काल में तुम जैसे पैदा हो गए तुम्हारे पिताजी स्वर्ग का स्वर्गवास हो तुम्हारे पिताजी चल ऊपर रहता चले गए अतो अनाथा हम मैं अनाथ हो गए किससे पूछती गोत्र अतो पिताजी चले गए और किसके पूछू अतो अनाथ अहम मैं अनाथ हो गई सा अहम एतद न बेटा वही जो अनाथ मैं जो हूं मैं इस बात को नहीं जान सकती यद गोत्रस्त तो तुम सी जिस गोत्र वाले तुम जो जवानी में मैं सेवा में लगे तब तब तेरे पिताजी चले गए और किसको पूछो मैं अनाथ हो गई ये कहा इतना जरूर बोलना गुरु पूछेंगे तो ये बोलना कि जवाला नाम अहम असिम मुझे अपना नाम पता है और तेरा नाम पता है दो ही पता है जवाला नाम अहम असमी मेरा बस जवाला नाम की हूं मेरा नाम जवाला है सत्यकामो नाम तुम अश्म तुम्हारा नाम सत्यकाम है सब तुम वही तुम जो हो सत्य काम एवं अहम जावालो अश्मी इति आचार्य बुलवी था आचार्य के लिए तुम ये बोलना सत्यकाम हो जावालो अहम अशी ऐसा बोलना मैं सत्यकाम जावा हूं ऐसा बोलना माता ने कहा यदि आचार्य ने अपने आप मत बोलना यदि गुरुजी के द्वारा पूछे जाने पर यदि पूछे उन्होंने किस गोत्र वाले तब तो तो बोलना यदि आचार्य पृष्ठ अभिप्राय अपने आप नहीं बोलना चाहिए ना पृष्ठम कश्य गुरुयात न चा न्याय न पृष्ठता जान तो ना भी बूढ़व आचरित ना पृष्ठम कश्य अपने आप बोलना नहीं चाहिए भ्रमते प्रमाणी करते गया था ना उसकी क्या हालत हो गई थी शत्रु के पास आ गया था उल्टा हो गया ना पृष्ठम कश्य चुप्रिया बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए न चार न्याय न पृष्ठ अन्यायपूर्वक पूछता हो तभी बोलना नहीं चाहिए न्यायपूर्वक पूछता हो तो ठीक है न चार न्याय न पृछतः अन्यायपूर्वक कोई पूछ रहा हो उसको भी बोलना नहीं चुप हो जाना चाहिए जान अभी वेदा भी बूढ़ अवतनाथरेत बुद्धिमान जो होगा जानता हुआ भी मूर्ख के समान होकर के लोग यही चला करेंगे जानकार बनने से कष्ट दुख है लोग की स्थिति है जो जानकार बनेगा वो फंसेगा जान नेधा भी मूढ़वत लोकवाचलेगा जानता हुआ भी मूर्ख के समान अज्ञानी के समान होकर के लोग वही चला पाएंगे तभी शक्ति करेगा अपना करता काम कर पाएगा ऐसा स्मृति में आया है ठीक हम कहते हैं अतिथि अभ्याहगत अधिकृत्य अतिथि अभ्यागत आदि के विषय बना करके मैं सेवा में लगी उस काल में माता बोलती है सत्य काम से अतिथि अभ्यागत आदि अधिकृत अतिथि और अभ्यागत आदि जो भी होते हैं विषय तो करके परिचर्या जाता हूँ बहुत चरण में बहुत सेवा करती हुई भर्तृगृह एक तो हम खिला तुम्हारे पिताजी के पास जिस तरह में रही तेरह परिचरन मैं सेविका में रह गयी सती सेविका होती हुई परिचरन की सतीक उस सेविका अतिथि और अभ्यागतों की सेवा करती हुई परिचरण चित्त थे मन था सेवा में चित्त होने के कारण गोत्र आदि ना अपक्षम गोत्र आदि के विषय में मैंने पूछा ही नहीं तुम्हारे पिताजी से पूछा नहीं मैंने तथा मनो मनोम मन नाशिक इसलिए पूछा ही नहीं तो उसके ख्याल में, में मेरा मन हुआ ही नहीं उस काल में तथा तत्स्मरणे गोत्रादि के ख्याल में मन स्मरण मनोममन आशी मेरा मन नहीं था में तो सेवा में थी सेवा में मन लगा था दत्त चित्त थी गोत्रादि प्रश्नाभाव है बहा दूसरी बात गोत्रादि के पूछने में एक अभाव होने में एक कारण और भी है क्या है यौवन तो आम अलग है यौवन अवस्था में तुम्हें मैंने प्राप्त किया तुम्हारी तरफ मेरा चित्त हो गया ये बोलना चाहती है अलग है यद्यपि तस्याम अवस्थायाम लज्जया गोत्रादि न प्राक्षी तथा कालांतरे किमित पृष्ठवती आशंका ठीक है यौवन अवस्था में आप सेवा में लगी और मुझे प्राप्त किया तो लज्जा के मारे नहीं पूछी होगी तो बाद में तो पूछना चाहिए था ना ये शंका है यद्यपि तस्याम अवस्थायाम यौवन अवस्था में लज्जया आप शर्म लगा होगा शर्म लगा हो, लज्जा के मारे गोत्र आदि ना प्राक्षी आपने नहीं पूछा ठीक है तथापि कालांतरित अवस्था होने के बाद तो कुछ नहीं चाहिए थी कालांतर पिता पिता कालांतरिका इस संकल्प दिया तो उत्तर दिया तदय पिता पिता पर उसी काल में ही तुम्हारे पिता स्वर्ग का स्वर्गवास हो गया तथा किम अन्य अभिज्ञम ना प्राप्ति आशंका फिर भी और भी तो लोग रहे होंगे अड़ोस पड़ोस में जानकार व्यक्ति रहे होंगे तथापि पिता भी चले गए ठीक है फिर भी किम अन्य अभिज्ञ जो जानकार देते हैं अन्य लोग हैं उनसे क्यों नहीं पूछा आपने क्यों न अपराक्षी क्यों नहीं पूछा आशंका अतः अतो मैं अनाथ मैं अनाथोगे तुम्हारे पिता जाने के बाद मैं अनाथ हो गई एक अनाथ अच्छा ठीक है हमें कहते हैं प्रथम लज्जया पितरं प्रति न प्रश्न पहला तो लज्जा के मारे पिता से प्रश्न नहीं किया योग अच्छा। तत्वा फिर पिताजी चले जाने से प्रश्न नहीं हुआ अच्छा पश्चात न दुख बाहुल्य बाद में भी ये नहीं हुआ कि दुख के कारण तुम्हारे पिता चले गए तुम्हें छोटे थे तुम्हें लालम्बाश्रम में दुख के बाहुल्य होने से अन्य प्रति प्रश्न नहीं हुआ स्थिति प्रश्नाभाप तीनों तीनोंत्तर से प्रश्न नहीं हो पाया इसके लिए प्रश्न के अभाव में फल बता दें साहम एक तेरह यद गोत्र स्तुमसी इस बात को मैंने जानती बेटा जिस गोत्र वाले तुम हो ऐसा कहा किम ही तब ज्ञानम फिर आपको क्या जानकारी क्या जानकारी आपको पुत्र पूछेगा आप क्या जानती होते गोत्र नहीं पता नहीं किमतर ही तब ज्ञानम अस्ती करा आपको क्या ज्ञान है फिर अब इस विषय में आप क्या बोलना क्या कितने जानकारी है आपको कहा इतना मैं जानती हूं बेटा जवाला तू नाम हमसनी मैं जवाला नाम की हूं तेरा नाम जवाला है और सत्यकाम हो नाम हो तुमसी तुम सत्यकाम नाम वाले हो दोनों का नाम मिला करके जवाला सत्यकाम हो जाएगा यही मैं जानती हूं ठीक है कहते हैं एवं स्थिति किम आचार्य प्रति आचार्य प्रति मई वक्तव्य जब ऐसी स्थिति है आपका नाम जावाला है जावाला है मेरा नाम सत्यकाम है ऐसी स्थिति हो गई आपको तो इतनी जानकारी रखती हो तो गुरु जी के पूछने पर मुझे क्या बोलना है वहां संकार एवं स्थिति जब जावाला और सत्यकाम ये स्थिति हो गई इतना जानती हो आप एवं स्थिति किम आचार्य प्रति मैं वक्तव्य आचार्य के प्रति मैंने क्या बोलना वहां मुझे वक्तव्य क्या होगा मेरा वहां क्या बोलना चाहिए मुझे ये प्रश्न शंका हुई तो कहा सत्तम तुम यही बोलना भाव जाकर गुरुजी के पास सत्यकाम अहम जावाहो असली बोलते सत्यका जावालो ऐसा बोलना, जावाल बोलना। आचार्य ना पृष्ठ क्यों से बुरिया सूचयी हाँ यदि आचार्य पृष्ठ ये जो युक्ति है भाष्य में कहा ये सिद्ध होता है नपृष कस्य गुरुआत न जान्याय न पृछत जान भी मेरा भी है ये युक्ति सिद्ध हो जाती इसलिए कहा यदि आचार्य पृष्ठ यदि आचार्य पूछा तो पृष्ठे आचार्य के द्वारा पूछे जाने पर ऐसा बोला नहीं तो नहीं बोलना <coughs> मंत्र है आगे सह हरिद्रुमतम गौतम एक ब्रह्मचर्य भगवती बस्यामी हिद्रुमत गौतम ब्रह्मचर्य भगवती वत्समी उपेयाच किोत्रो सौम्याशी सहोवाच नहमेतो यदोत्रोहस् अपृक्ष मातर सातब्रवी बहं चलती पिचारिणी यौवनेलहे साहमे तेद यद्गोत्रमसी जबालामहसमो ना स्मसी अस्मि सत्य कामोजाबास् भोवाच किोत्रो सौम्याशी सहोवाच नाहतभ यदोत्रोहस्पक्ष ब्रवी बहंसरचारिणी यौवनेलभे साहमेत वेद यदमसी जलामहमस्तकामो नाम तमसंस्यमो जलोस्ो हरिद्रुमतम गौतम उच सचिकेता प्रसिद्ध है वो नचिकेता जो तो हारिद्रुमत के संतान थे हारिद्रुमत नाम के ऋषि के हारिद्रुमत के संतान होने से हारिद्रुमत हो गए हरिद्रुमत गौतम गौत, गौतम गोत्र वाले थे गोत्र से गौतम है और हारिद्रुमत के संतान होने से हारिद्रुमत कहा गया हरिद्रुमतम गौतम आगत्य आन और इ धातु स्वाल केवल आगत्य उनके पास आकर के उपवास नजगेता ने हरिग्रुवत् आचार्य के पास आकर के कहा क्या कहा भगवती बच्चा भगवती आपके यहाँ भगवत शब्द सब का सप्तम तक आपके यहाँ गुरुकुल में आपके गुरुकुल में ब्रह्मचर्य बच्चा मैं तो ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूं उपेय भगवंत मैं आपके सरणापन्न हूँ आपके सान्निध्य प्राप्त करना चाहता हूँ ये कहा उपर्वक इण धातु है है उत्तम पुरुष है एक वचन है उपउपर्ग है मैं आपके सान्निध्य प्राप्त करू अब मैं ये चाहता हूं ऐसा कहा जब नजिकेता ने इतना कहा शत्ते ने? शत्ते सत्यकाम, सत्यकाम ने कहा सत्यकाम ऐसा कहा मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ कहा सत्यकाम तम हो आचा उस सत्यकाम को गुरु जी ने पूछा कहा किम गोत्रो न सौम्या किम गोत्रो असी तुम कौन से किस गोत्र वाले हो तो पहले जमाने में गोत्र से पता लग जाता था कौन सी जाति है। गोत्र से पता लग जाता था गोत्र पूछते थे नाम और गोत्र नाम में पिता के नाम जोड़ करके अपना नाम बोलता था दोनों उसकी कुल परंपरा और गोत्र से पता लग जाता था कौन सी भर है क्या पर किस पर ऐसा तो किंग गोत्रो नो ये सौम्या क्या कौन से गोत्र वाले तुम हो ऐसा पूछा स होगा चचकेता ने कहा स नचकेता वाच हम ये तर वेद हो गुरुदेव मैं ये नहीं जानता ये गोत्रों हम अशी जिस गोत्र वाला मैं हूं वो मैं नहीं जानता अपृम मात्र मैंने माता को पूछा यहां से पहले मां को पूछा जब को पूछा मैंने सा माँ प्रत्यप्रमित उसने मुझे उत्तर दिया माता ने मुझे प्रति उत्तर दिया क्या उत्तर दिया बहु चरण थी परिचारणी जैसा माता ने कहा तो वैसे बोला मैं तुम्हारे पिता के घर में बहुत अतिथि आते थे उनके सेवा में मैं लगे रही योग ने तो हम अलगे जवानी अवस्था में तुम्हें मैंने प्राप्त किया सा हम ए वही मैं इस बात को नहीं जानती यद गुत्रो तबसी तो तुम जिस गुत्र वाले हो मैं नहीं जानती जवाला तु नाम अहम अश्मी गुरु जी पूछना मेरा नाम जवाला है अत्यकाम तुम्हारा नाम है सत्यकाम हो तमसी तो सोहम सत्यकाम कहा था यही बोलता है सत्यकाम हो अहम जावाल है। अहम सत्यकाम हो जावालो अश्मी वो गुरुदेव मैं सत्यकाम जावाल हूं बता दे मातृवचन श्रवणान किम कृदवान इतनी महा जब माता के वचन सुना उसने इतना है गुरुजी के पूछे तो ये बोलना मेरा नाम जवाला है तेरा नाम सत्यकाम है सत्यकाम जावाला बनी हुए बोलना ये कहा था तो मातृवचन श्रवणान किम कृतवान माता के वचन को सुनने के पश्चात उस सत्यकाम ने क्या किया अपेक्षा होने पर कहते सह सह सत्यकाम सत्य काम जो है प्रसिद्ध है वह सत्यकाम हरिद्रुवतम हरिद्रुवत आचार्य पास कहे हरिद्रुवत मान हरिद्रुव तो अप्रत्यम हरिद्रणप्रत्य लगा हुआ है हरिद्रुवत का, का संतान है वो इसलिए उसको हरिध्रुवत कहा है गौतमम गोत्र था गौतम गोत्र से गौतम है वो गौतम गोत्र के हरिद्रुमत के संतान है यत्य मान गा करवा उच वहा जा के कहा सत्य का ब्रह्मचर्य भगवती पूजावती तो आप सम्मानीय आपके यहाँ आप भग, भगवत शब्द का शब्द में भगवती बना रखा है भगवती बने है आप है, आपके यहाँ वत्स्याम तो हाँ, में ब्रह्मचर्य करना चाहता हूँ अतः उपेयाम उपक में शिष्यता मैं आपके यहाँ शिष्य भाव से आपके सामने प्राप्त करना चाहता हूं कैसे कहा उपेयाम उपकक्षेय मैं आपके सान्निध्य प्राप्त करना चाहता हूं उपयाम करता हूं उपकक्षेय शिष्य दया शिष्य भाव से भगवंतम आपको मैं आपके सान्निध्य प्राप्त करना चाहता हूँ तो सत्यकाम को तम सत्यकाम को उच गौतम उस हरिद्रमद गौतम ने कहा उसको किम गोत्रों में सौम्य सीति कहा सौम्य हे प्रिय किस गोत्र वाले तुम हो ऐसा पूछा क्यों विज्ञात कुल गोत्रम कुलगोत्र शिष्य उपनेत्य विज्ञात कुल गोत्रो यश्य विज्ञात है कुल और गोत्र जिसका माने पै पित्र परंपरा जिसको पता है वो तो गोत्र पता है जिसका उसी के उपन संस्कार करना चाहिए अज्ञात का नहीं करना चाहिए न जाने कल किस स्थिति होगा क्या हो जाएगा शिष्य भाव से लेने के लिए हो सकता है दूसरे के शिष्य बनकर आया हो क्या परिस्थिति कर दे आगे कोई पता नहीं विज्ञात कुल गोत्र कुलगोत्रो यश्य जिसका कुल और गोत्र जिसका विद्यार्थ है उसी को ही शिष्य ऐसे शिष्य जो होगा उपनयत्य उसी को उपनय संस्कार करना आगे उपनय संस्कार करिए फिर ब्रह्म विद्या का उपदेश करना होगा उसको वेदाध्यन कराना होगा पृष्ठ है प्रत्यह सत्यकाम ऐसा गुरु ने पूछा गया जब सत्य बोलता है सहो सत्यकाम ने ना हम ये तर्वेद गुरु जी नहीं जानता मैं क्या बोलने वाला हूँ ना हम एक तवेदे मैं इसको नहीं जानता यह गोत्र हम अस जिस गोत्र वाला मैं हूं किंतु हम माता किंतु मैंने पूछा आने से पूर्व को पूछा माता, माता को पूछा क्या पूछा सा मया पृष्ठा सा पृष्ठा माँ वो जो माता है मेरे द्वारा पूछी गई मां मया पृष्ठा मेरे द्वारा पूछी गई सा मां प्रत्यय प्रभित माता उस माता ने मेरे लिए ये प्रत्युत्तर दिया मैंने पूछने पर उन्हें प्रत्युत्तर दिया क्या दिया बहु अपनी तरक्की त्याग बोलो पहले जो मंत्र में व्याख्या हो गई थी वैसे व्याख्या है मैं बहुत दिन तुम्हारे पिता के घर में अतिथियों के सेवा में लग रही और जवानी में तुम, तुम्हें प्राप्त किया पिता तुम्हारे उपराब हो गए परलोक से गए वो तो पूछना भूल गई मैं अनाथ होगी ऐसे रही जैसा कहा वैसे ही तस्म बचा स्मरा मैं उसी माँ के बाणी को याद करता हूं जैसे माँ ने कहा था वैसे मैं याद करता हूँ तस्या बचा हम स्मरा उस अपने माँ के बाणी को मैं माता के बाणी को स्मरण करता हूँ सुहम सत्यकाम हो जावाल हो माता ने ऐसे बोला था गुरु जी पूछे तो ऐसे बोलना मेरा नाम जावाल है जवाला है तेरा नाम सत्यकाम है पूछे तो बोलना सत्यकाम जावाल हो बोलना बोला था कहा तस् हम बचा स्मरा उस मां के जो वचन को मैं स्मरण करता हूं सोहम सत्यकाम हो जावालो अस्मिन सत्यकाम जावाल वो गुरुदेव ऐसा कहा ठीक में कहते हैं आचार्य समृद्ध ब्रह्मचर्य वास शिष्य भावाद्रीते न सिद्ध थे गुरूकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य वास करना अध्ययन करना जब तक शिष्यत्व तो स्वीकार नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता आजकल की विद्या नहीं आजकल जैसा नहीं गुरु को परेशान शिष्य भाव से अर्जुन को उपदेश तभी हुआ जब शिष्य भाव से गया शिष्य अस्त हम शादी प्रपन्नम जो बोला तभी असोच अन्नम शोचअस्तम आदि शुरू हो गया था, है करते था यह कहते हैं आचार्य समीपे ब्रह्मचर्य वास गुरुकुल में जाकर रहना ब्रह्मचर्य वास करना अध्ययन करना ये जो शिष्य भाव आदि रीते शिष्य भाव के बिना संभव नहीं रीते बिना उसके बिना संभव नहीं सिद्ध नहीं होता यदि अभी ऐसे मानने वाले के लिए कहा अतः इत्यादि कहा मैं आपके यहां शिष्य भाव से रहना चाहता हूं जानी हूं अतः उपेय उपगछेम शिष्यतया भगवंत ऐसा नीच कथा ने कहा था मैं आपके यहां शिष्य भाव से रहूं ऐसा कहा कि नया काकदंतरीक्षता तो अहम उपनेत अस्मी आशंक सत्यकाम बोल सकता महाराज कव्य के दाँत के गिनने की अपेक्षा मानी परीक्षा के स्वर्ण दांत होता नहीं कितने दांत होते हैं कव्य की क्या मतलब उस गिनने से कागज परीक्षा उसी प्रकार क्यों मेरे गोत्र आदि पूछ रहे हो मेरे उपनय संस्कार कराओ और पढ़ाओ मुझे ये बोल सक... बोलना चाहिए था उसको सत्य काम को क्यों अगर यार परीक्षा यार कव्य के कितने दाँत होते हैं ये जो परीक्षा है व्यर्थ परिश्रम है कुछ होने वाला नहीं इसी प्रकार इस प्रकार के जो कांत्र परीक्षा के द्वारा क्या लेना है भवता तो हम उपनेत आपके द्वारा मेरे संस्कार हो जाना चाहिए योग्यू संस्कार हो जाना चाहिए उपनेत में आपके द्वारा मैं उपनेत्य हूं माने संस्कार के योग्य हूं सत्य काम बोले तो गुरु जी के सत्य हैं आगे अरे बाबा विज्ञात पुल गोत्र शिष्य उपनेत्य पृष्ठ देखो जिसके कुल और गोत्र विज्ञात है उसी के उपरायन संस्कार करना चाहिए ऐसा है इसलिए कहा गया कि किस गोत्र वाले तुमको करके पूछा यही है तत्कारी मात्रम पृष्ठा विज्ञाया आगम्यता मितिहास है गुरु जी कहते हैं चलो तुम्हें पता नहीं गोत्र का तो अपने माँ तो तिम्हारी है ना मां के पास आगे पूछ के आया कि अब गोत्र है तुम्हारा महातरम पृष्ठा माता को पुष्ट करके विज्ञाया और जानकर के पृष्ठा जान माता को पूछ करके जान करके आगे बता आइये वहां उसके बाद आ जाना यहाँ गुरु जी कहे तो कहते हैं किंतु इत्यादि किन्तु अतृक्षम पृष्ठभाना श्री मात्र पूछ के आया हूँ माता को माता ने कहा आशा मैं पृष्ठ माम प्रति अप्रभित माता वो माता ने मेरे को ये उत्तर दिया था मैंने पूछा तो जब बहु अभर तो की इत्यादि कहा बहुत सेवा में लगी रही तुम्हारे गुरु पिता के यहाँ एक जवानी में तुम्हें प्राप्त करके पिताजी चले गए और उसके बाद अनाथ हो गई तुम किस उत्तर वाले पूछना भूल गए इत्यादि बात जैसा को वैसे बताया ये कहना चाहते हैं अगले मंत्र है तम होवा च नैतद अब्राह्मणो विभक्तमर्हती सब इधम सौम्य आहर उपाल से न सत्या तम उपनीय कृषाणमला चत निरावाच इम सौम्य अंश्रजयती प्रस्थयुवाच न सहस्रेण आवर्वर्ते वर्षगणम प्रोवास यदा सहसम संपेदु तमोवाच नैतद अब्राह्मणों वक्त अर्ति सीदं सन्न न आहर उपवादे न सत्यापीयारबला सतु सदागाच प्रस्तापयम् यहाँ शम न्रजेतीस्थाच ने आवर्तीवास काहस्रम संवाच हिद्रुक् आचार्य गुरुजी ने कहा उस कह सत्यम प्रोगा तम सत्यमं जावाद उच आचार्य उच हरि आचार्य ने कहा उसको कहा नैतक अब्राह्मण विभक्तुम अर्ती अब्राह्मण जो होगा इस प्रकार की बात है विशेषण वक्तुम ना अर्घे विशेष रूप से नहीं कर सकता मैं जैसे माता ने कहा वैसे सरलता से बोल रहा क्योंकि सरल भाव अन्य में कोई नहीं सकता नैकत अब्राह्मण अब्राह्मण एकत न विभक्तुम अर्हती इस बात को ऐसी सरलता से बोल नहीं सकता जो ब्राह्मण से इतर होगा किया ये ब्राह्मण है समिधम आहार सौम्य समिधम सौम्य आहार है सौम्य समिदा लाओ हवन करना है तो संस्कार करना है समिदा लाओ तो आप उपनष्य उप उपदेश के साथ होगा तुम्हारा मैं उपन संस्कार करूंगा तो आप उपनिष्य है क्योंकि उपसर्ग जब भी होगा धातु के पूर्व होता है ते यदि अव्यवहित होना चाहिए किन्तु छंदसी व्यवहित भी है ते प्रावधात हो गया आगे छंदसी व्यवहित भी वेद में व्यवधान में भी होता है लोग का तो ऐसा नहीं अगछा यही होगा बीच में कोई पद आएगा तो वो नहीं बनेगा लोग में किन्तु यह वेद है उपवा उपनिष्य कहा समिदम आहरा सौम्य हे सौम्य तुम समिदा आहरण करो मैं तुम्हारा वन संस्कार करूंगा न सत्यात अगहा सत्य से विचलित नहीं हुआ अगाहा लंग लगा है लो लगा मध्य पुरुष वचन इण धातुगा लुने गादेश हुआ है सत्य से विचलित नहीं हुआ ये व्यक्ति जैसे माता ने कहा वैसे कहा गुरु जी के क्या गोत्र है पर कुछ झूठा मूठा गोत्र बोल सकता था अन्य जाति होता कुछ ना कुछ बोलता चालाक होते अन्य जाति क्योंकि स्वभाव उसका है ब्राह्मण का गुण है न सत्याग्रह सत्य से विचलित नहीं हुआ जैसे माता ने कहा वैसे बोला जैसे माता का शब्द टेप के तरह बोला न सत्या सत्य से विचलित नहीं हुआ मध्यपुर से लगा। तुम सत्य से विचलित नहीं हुए हो ये ऐसा कहा तम उपनिय अब उस सत्यगाम जावाल को उपनयन संस्कार करके कृषाणाम अवलानाम चतुशरा गांधराकृत राजा दुबली पतली गाय कृषि बहुत कमजोर गाय 400 गाय जिसमें बल नहीं है अव्वल कृषा नाम अवला नाम जो डुबली पति हैं शक्ति रहित है अवल है ऐसे गाय 400 गाय निकाल करके अपने गोष्ठ से निकाल कर निकालकर उस शिष्य से कहा गुरु जी ने ये महासोम्य अन संप्रदाय के गुरु जी की इच्छा थी देवताओं के द्वारा उपदेश प्राप्त करेगा तो उसकी ख्याति बड़ी का अच्छा होगा उसको देवता लोग उपादि करेंगे वहां मनुष्यों के उपदेश की रक्षा देवताओं के उपदेश विशेष होगा ये गुरु जी की अभिलाषा होगी नहीं तो उपन संस्कार करके पढ़वाना चाहिए उसको अध्ययन करवाना चाहिए गाय लेकर करके बोल दिया चले जाओ जंगल में बोल दिया क्योंकि इनके शिष्य भी आगे ऐसे आएंगे देवताओं के द्वारा उपदेश होगा वह कौशल विद्या आंग है ना ये सत्य के शिष्य है वो सबका समावर्तन संस्कार कर दिया एक को छोड़ दिया उसके गुरु बाब्रा ने, ने कहा भी इसका संस्कार कर, दिदेश। दिदेश कर, कर तो परन्तु कुछ नहीं चले गए विदेश विदेश चले गए बहुत दिन तक विदेश कर रहे गुरु वो को पढ़ा रहा बेचारा ऐसे उसको अग्नि ने उपदेश किया है देवताओं के द्वारा उपदेश परंपरा शुरू हुआ सत्य काम से इमा सोम ऐसा कहा इन गायों के पीछे तुम चले जाओ ऐसा गुरु ने कहा प्रस्ताव ता अभिप्रस्तापन उसने भी ठीक है उन गायों को ताहन उन गायों को प्रस्ताव करते चलाते हुए कहा इस शब्द को कहा सत्य न नसहस्त्रण आवर्ते एक हजार हुए बिना मैं वापस नहीं आऊंगा न आवर्ते दिल्ली में लोटू नहीं ऐसा बोल सहा वर्षगणम प्रवास बहुत वर्ष बर्श तक वर्षों का समुदाय को वर्षगण करती कई वर्ष कृष्ण वास जंगल उसने। वाश किया सहस्रम संभेदू जब वो गाइया गाव सहस्रम यदा संभेदू जिसका आगे एक हजार हो गए उसको तो गिनना भी नहीं आता था तो गृषभ बोलता है हम एक हजार हो गए करके बोले ये कहना चाहते हैं तो गौतम हाँ। जो गौतम गोत्र वाले हावी गुरुमत है उन्होंने उस नचिकेता को कहा नैतो अब्राह्मणो विशेषणी जो अब्राह्मण होगा विशेष रूप से कहीं कहीं हो जाता है कोई कोई अन्य जाति होते हुए सरल भी होते हैं है विशेष नहीं होता क्यों अन्य जाति के लिए जन्म के बाद में उन गुणों का आर्जन आदि को आर्जन करना पड़ेगा और ब्राह्मण का जन्मजात गुणा है गीता के अष्टादश अध्याय कहा हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वीषाण सूत्राण परप कर्मा प्रभक्ता स्वभाव प्रभर्गुण समो दमस्तप शांतिराग च्ञान विज्ञान ब्रह्म कर्म स्वभाव जन्मजात गुण उसके अन्य जाति के लिए बाद में आर्जन करना पड़ेगा उसका जन्मजात गुण है और शौर्य शौर्य तेजो धृतिताक्ष युद्धे चाप्य पलायन दान मिश्रभाव्रम उसके जन्मजात गुण है सूरता जी ब्राह्मण के लिए वो बाद में आर्जन करना पड़ेगा परिश्रम पूर्वक लेना पड़ेगा गुरु दिनों को उसके जन्मजात है कृषि गौरक्ष स्वभाव जम वैश्विक कर्म व्यापार आदि धंधा आदि खेती आदि स्वाभाविक है अन्य के लिए आर्जन करना पड़ेगा परिचर्यात्मक कर्म सदृश अप स्वभाव जन सेवारी कर्मसूद आदि स्वभावजन्य है जन्मजात है वो उनको अन्य के लिए उसको सीखना पड़ेगा उसको जन्म से सीखा हुआ होता है तो आर्जब जो है ब्राह्मण का जन्मजात गुण है ये बोलना चाहते हैं तुम होगा जो गौतम गौतम आचार्य ने उस नज के सत्यकांत को कहा नैत बचो एक बचो, बचो अब्राह्मणो विशेषण गौतम न अहते जो अब्राह्मण होगा ब्राह्मण से इधर होगा क्षत्रिय होगा इस प्रकार का वचन जैसा मां ने कहा चेत की तरह बोलना अब ब्राह्मण जो विशेष से कहा सकता है तुम्हारे आर्दवार्थ समय रिजु सरल अर्थ से युक्त है ये वचन सरल आर्जवार्थ समय आर्ज बने रिजु सरल से युक्त ये वचन अन्य नहीं विशेष रूप से नहीं कर सकते ब्राह्मण है निश्चय कार्य रिजवो ही ब्राह्मण नेतर स्वभावता और यद्य भी रिजु होते सरल होते हैं क्योंकि स्वभावत जन्मजात नहीं होते स्वभाव से नहीं होते परिश्रम करके रिजु बनना पड़ेगा अन्य तो इसका स्वभावत ही है स्वभावत बेतरे ब्राह्मण लोग जो ब्राह्मण जो होगा स्वभाव का सरल होता है इतर नहीं होते हैं स्वभाव से इसम सत्या ब्राह्मण जाति धर्मात् अगहा जिससे कि तुम ब्राह्मण जाति के धर्म से चूक नहीं हुए ब्राह्मण जाति का धर्म सत्य बोल है बात है जैसा बोला कोई बना बात कुछ नहीं किया नहीं तो कोई गोत्र मेरा यह गोत्र है कुछ बोल देता स्मात न सत्यात् अब ब्राह्मण जाति धर्म अगहा सत्य से ब्राह्मण जाति के धर्म से तुम च्यूत नहीं हुए न अपेदान से अगर तुम च्यूत नहीं हुए तो ब्राह्मण त्वाम उपेश तुम ब्राह्मण हो मैंने इसे कर लिया तुम ब्राह्मण को मैं उपनय संस्कार करूंगा करता हूँ एक अतः संस्कारार्थम संस्कार के लिए उपनय संस्कार करने के लिए संस्कारार्थम ने होम आया होम करना है माया समिर सौम्य आहरा ये सौम्य समिर इथि ऊपर ऐसा आचार्य ने कहा कर तम उपनियर उसके बाद में उसका उपन संस्कार करके कृषाणाम अवला नाम गोल यथा निराकृत जो दुबली पदली गाय है गाय के झुंड से समूह से निकालकर दुन गायों को निकाल कर अब कृष्य कितना निकाला रहते चतुशता चत्व चतरी शता चार सौ गाय निकाले चतरी शताम अपकृष्य उबाचा 400 गाय अपने गायों को झुंड से निकाल करके कहा इमा कहा सौम्य इन गायों के पीछे तुम जाओ बेटा ऐसा बोला गुरु जी ने उत्तर गुरु के द्वारा कहा गया जो सत्यका में हो ता उन गायों को अरण्यम प्रति अभिप्रस्तापयान उचा जंगल के तरफ ले जाता हुआ यह शब्द बोला सत्यकाओं ने कहा न असहा अपूर्णना सहस्त्रणा जब तक सहस्त्र पूरा नहीं हुआ तब तक अपूर्ण सहस्त्रीणा न आवर्ते मैं वापस नहीं मैं ना होगा मैं न प्रत्यागत वापस नहीं होगा ऐसा बोल दिया आपने अपने आप बोला हुआ स एवं उगता गा अरण्यम त्रिड़ोदक बहुलम द्वंद रहित प्रवेश गा ऐसा बोल करके उन गायों को जंगल में ले गया कहा त्रिड़ोदक बहुल जा घास जल पर्याप्त मात्रा में है ऐसे जंगल में ले जा करके द्वंद्व रहितम किसी प्रकार के परिस्थितियां नहीं है वहां द्वंद्व रहित है माने बाल भालू आदि की कोई परेशानी नहीं ऐसी जंगल लेकर प्रवेश किया सह वर्ष राम दीर्घम प्रवास माने अनेक वर्ष माने दीर्घ काल तक दीर्घम माने दीर्घ कालम लंबे समय तक प्रवास प्रोशितवान प्रदेश में प्रवेश जंगल में रहा ता सम्यक राई है उसके द्वारा रक्षित है गाय सत्यकान के द्वारा रक्षिता गाव का यदास्मिन काल है सहसम जिस काल में जिस समय में एक हजार हो गए संपन्ना बहु एक हजार हो गए तभी तो सब कहेगा ब्राह्मण से अंग्रितम बिना कथम आर्द्र संयुक्त वचन यदि आशंका अन्य कैसे बोल दिया नहीं तक ब्राह्मण इत्यादि एक ब्राह्मणों को छोड़ करके अन्य कोई ऐसा बात नहीं कर सकता क्यों बोल दिया अन्य भी सरल होते हैं ये शंका है ब्राह्मण से जो अंद्रितम बिना कथम आत्मा ब्राह्मण को ही झूठ अंदरित को, को छोड़कर के मिथ्या छोड़कर के सरलता कैसे संगीतम वचन कैसे वो सरता इनके वचन में सरलता ब्राह्मण के क्यों कहा तो कहा रिजु को ही ब्राह्मणा ने तरे स्वभावता स्वभावता किसी व्यक्ति में अन्य में भी होगा सरलता होगी किंतु भाव्य आर्जन करके होगा जन्मजात ब्राह्मण में रिजुदावती है उसका स्वभाव है समोदम तप शांतिर आर्द ज्ञान विज्ञान ब्राह्मण का कर्म है स्वभाव कर्म है जन्मजात कर्म इसका निकलिए आर्जन करना पड़ेगा बाद में परिश्रम साध्य है निकलिए इसका स्वभाव रिजभोही ब्राह्मण नेतर स्वभावता इत्यादि कहा टीका में कहते हैं क्षेत्रीय आदि नाम अभी कैसा चित है क्षेत्रीय आदि में किस किस में सरलता है यह नहीं की ब्राह्मण में वैसे तो नहीं ये शंका आगे कहा ने करे स्वभावता स्वभाव नहीं उन्होंने बाद में आर्जन करके लिया है जन्मजात गुण नहीं है उनका उनका गुण तो क्षेत्रिया सहलियात ही है उनका जन्मजात गुण ठीक है हमें कहते हैं ऋजुवचन तत्व है ना ब्राह्मण तुम प्रजाय जब सरल बोला है ऋजुवचन होने की कारण ब्राह्मण है ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं गुरु जी यहा न सत्या ब्राह्मण जाति धर्म तुम ब्राह्मण जाति का धर्म जो सरल बोलना है सत्य बोलना है रिजु बचन है उसे तुम विचलित नहीं वो जैसा वैसे बोला कोई बनावटी बात नहीं बताई तो कपनीय अध्याप्य विशेष आशीर्वते लिख दिया था सौम्य सविधम सौम्य आहार तो तम उपनीय कृषाण अवनान इत्यादि है किंतु यहां टीकाकार थोड़ा जोड़ते रहे कि उसको उपनयन संस्कार करें अध्ययन भी करके अध्ययन भी कराया टीकाकार थोड़ा जोड़ देते हैं उपनिय अध्याप उपनयन करके और अध्यापन भी करा करके टीकाकार से जोड़ा हुआ है उसके पश्चात गायों को पकड़ा लिया यह आता है टीका तस्व्रहार्थम सुश्रषाम आरिष्टवान उसकी कृपा करने के लिए उसकी सेवा बताई गुरु जी ने ऊपर कृपा देवता लोग इसके ऊपर कृपा करेंगे ऋषभ वायु ऋषभ के रूप में वायु देवता उपदेश करेगा ब्रह्म का एक पाद चार कला वाला एक पाद का अगली उपदेश करेगा चार कला वाला एक पाद का और आदित्य उपदेश करेगा और मधु पक्षी का अर्थ होगा बरुद प्राण प्राण है प्राण उपदेश करेगा चार पाद वाला ब्रह्म का यही अनुग्रह है उसके अनुग्रह था उसके ऊपर कृपा करने के लिए गुरु जी ने सुश्रदाम आरिष्टमान सेवा बताई गाय की सेवा बताई आदेश दिया कहा कृषाणाम अबलाम ऐसे बीजी करती थी चार सौ गाय निकाल के दे दी क्या आचार्य युवस्तः शिष्य सफली कर रहे आचार्य का जो का हो हो नियोगा नियोगा नियोगा नियोगा नियोगा नियोग होगा उपदेश होगा आदेश होगा नियोग माना आदेश आचार्य आचार्युवस्था आचार्य का जो गुरु का जो आदेश होगा वह शिष्य का सफली कर रहे शिष्य का कर्तव्य है कि उसको सफल करना चाहिए गुरु की तुमा तो प्रभु बिना विचार्य करिए शुभ जानी रामायण आया गुरु के वचन माता के वचन पिता के वचनो शुभ के अव विचार नहीं करना जो कहा सत्य है शुभाई करिए कर लेना चाहिए उस विचार न करेगी इसका हानि क्या है लाभ क्या है गुरु की तुम तो प्रभु बिना विचार्य करिए शुभ जानी रामायण आचार्य जो वस्तर शिष्य द्वारा सफल ही आचार्य का जो आदेश होगा आचार्य ने कह दिया गाय गाय को चलाने ले जाओ बोल दिया इतने भी तुम हजार बना के आओ तो नहीं कहा था क्योंकि उसकी श्रद्धा उमड़ पड़ी उसने कहा एक हजार ही बना नहीं लौटूंगा तो आचार्य का आदेश जो है शिष्य के द्वारा सफल करना चाहिए आश्री कहा उपता इत्यादि कहा उगता है, इत्यारी गा। इत्यारी गा। है प्रति अभी प्रस्ताव उन गायों को जंगल के तरफ ले जाता हुआ उस सत्य ग्राम वचन कहा एक हजार हुए बिना मैं वापस नहीं आऊंगा उसकी श्रद्धा स्थिति है ठीक है संपन्न बबूबु तदा एनम ऋषभो अभ्युतवान ये संबंध जब एक हजार हो गए गाय तब तो उस स्थिति में इस एनम इस सत्यकाम सत्यकाम विसत्य काम ऋषभ ने कहा अब्युतवा ऋषभ ने कहा क्या कहा तो आगे मंत्र है अथ एनम ऋषभो अव्यवाद भगवाई प्रतिशुश्रवम्य सहस्रम स्म प्रापय न आचार्यकुम अथाइनम विशभिवाद सप्तका भगव प्रतिशुश्राव प्राप्त सोमन सहस्रम स्म प्रापया न आचार्यकुम अथ अन जब एक हजार हो गए जब पूरे संपन्न हो गए एक हजार हो गए तब तो एनम सत्यकाम सत्यकामो ऋषभो अभ्युवाद ऋषभ है दयाल है उसमें ऋषभ उसने कहा अभी उबाद बलरातू लिख लदार उबाद प्रथम ऋषभ ने कहा क्या कहा सत्य काम ऐसा संबोधन करके कहा ये सत्यकाम संबोधन करके कहा भगवा यदि प्रति सूचना हुआ उसने कहा भगवान ऐसा करके उत्तर, उत्तर दिया हे भगवान ये पूज्य ऐसे उत्तर ऐसा दिया नज इसलिए सत्यकाम ऐसा सुनाया तो उसे ऋषभ कहता है प्राप्ता सौम्य सहस्रम सौ सौम्य सहस्रम प्राप्त स्मान हे सौम्य हे हम एक हजार हो गए प्राप्तास्मा, स्मान एक हजार हो गए सहस्रम प्राप्तास्मा, हम एक हजार हो गए प्रापया न आचार्य कुलम, न अस्मभ्यम हम लोगों का असमान द्वितीय आचार्य कुलम प्राप्य हम आचार्य हमें अब आचार्य कुल प्राप्त कराओ वहां पहुंचाओ जहां चलाया था न माने असमान हम लोगों को वहां पहुंचाओ आचार्य को ले पहुंचाओ ऐसा ऋषभ ने कहा ये शब्द है ठीक है वाक्यांतरम चौ बलीम शुद्धा अच्छा, कथम ऋषभ सत्य काम प्रति बक्तुम अलम नहीं लोके बलिवर्ग से मनुष्य प्रति प्रति, प्रति दृष्टम पता हम कहते हैं महाराज ऋषभ ने सत्यगाम को कैसे कहा होगा कहीं ऐसा वैर कोई उपदेश करता है मनुष्य को लोक में असंभव बात है जिसमान बैर यही शंका है कथम ऋषम सत्यकाम प्रतिवको मतलब सत्यकाम के प्रति मूल्य में कैसे समर्थ हो गया बैल न ही लोग बलिवर्ग से मनुष्य प्रति प्रतिबंध दृष्टम लोक में ऐसा नहीं देखा बैल का कोई मनुष्य के प्रति प्रतिबद्ध प्रति हो उत्तर देता हो ऐसा नहीं देखा लोक में अतः इसके कहा तम एनम इत्यादि तम एनम श्रद्धा तपोभ्याम सिद्धम तपोभ्याम श्रद्धा तप से सिद्ध सत्यकाम इसका श्रद्धा है तपस्या तो है हाँ जंगल में इतने साल अकेला राहत नैयों के चराता हुआ तम नम सत्य काम हम उस काम को श्रद्धा कपोपहा हम सिद्धम श्रद्धा और तप से सिद्ध है सत्य काम उसको वायु देवता वायु देवता ने उपदेश किया है उस ऋषभ में आविष्ट होकर ऋषभ ने उपदेश नहीं किया है वायु देवता वायु देवता क्यों वो दिशा दिशा में प्रत्येक दिशा में गाय ले जाता था कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी दक्षिण इधर उधर घुमाता था वो दिशाओं की देवता वायु देवता है ये कहना चाहेंगे तो वायु देवता बाई देवता दिग संबंधी दिशा को संबंध करने वाली देवता है बाई देवता वो देवता तुष्टा उस श्रद्धा तपोभ्याम सिद्धम उस सिद्ध पुष्ट हुई बाई देवता है उस काम से संतुष्ट प्राप्त किए वायुदेवता तुष्टा सती वो वायु देवता जब तुष्ट हो गए प्रसन्न हो गए वायुदेवता तब ऋषभ हम प्रविष्य ऋषभ पन्ना अनुग्रहाय अथ माने उसमें प्रवेश करके ऋषभ में प्राप्त होकर के अनुग्रहाय उसके लिए अनुग्रह करने के लिए उस सत्य काम को अनुग्रह करने था। ना का था ना भाई नाम ऋषभ हो अव्यवाद ऋषभ के ऋषभ में प्रविष्ट होकर के भाई देवता बोले एक नाते हैं वायु देवता बोल सकते हैं ना एक अविवाद अभ्युक्तवान सत्य काम ये समृद्धिया इससे संबोधन करके कहा तम असो सत्य काम हो उस वायु देवता को ऋषभम तम ऋषभम उस ऋषभ को असौ सत्य काम और सत्यकाम ने भी उत्तर दिया भगवान भगवान ऐसा कहा प्रतिश्राव प्रतिवन दर दिया तो उस देवता ने कहा ऋषभ के रूप में देवता ने कहा प्राप्ता सोम्य सहस्रम हम एक हो गए देवता ऐसा बोला सा, सहस्रम सुबह हम एक हो गए पूर्ण अब हो गए तब प्रतिज्ञा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई हम एक हजार हो गए तुमने कहा था ना हजार हुए बिना नहीं आऊंगा पूर्णातव प्रतिज्ञा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई अतः प्राप एवो असमान आचार्य गुणम हम लोगों का तुम आचार्य गुण लगे चढ़ो एक कहा एक नंबर टिप्पणी सहस्रम में सहस्त्र मान सहस्रत्व साहस्त्रम सहस्रत्व को प्राप्त हो गए यात्रा दो लगाना एक कहते हैं सत्य श्रद्धादि संपन्नम सत्यकाम कैसा है श्रद्धा और तब से संपन्न है एवं इस सत्य काम का अथ अवस्थाया उस अवस्था में ऋषभ अनुग्रहाय अनुग्रह संबंध उस अवस्था में ऋषभ अनुग्रह उसके ऊपर कृपा करने के लिए अविवार कहा ऋषभ से स्वरूपम ऋषभ का स्वरूप वहां क्या है वायु देवता ने कहा है ऋषभ में प्रविष्ट होकर के वायु देवता ने उपदेश किया क्योंकि ऋषभ उपदेश नहीं करता लोक में हाँ वायुदेवता प्रविष्ट है क्यों गाय चढ़ाते हुए दिशा दिशा में संबंध किया दिशा के देवता वायुदेवता एका संतुष्ट है वो एक अरण्य तत्र तत्र गा रहे थे जंगल में उस स्थान पर गाय चराता हुआ नजगेता को अरण्य तत्र तत्र उस स्थान में मान उस दिशा में तत्र तत्र उस दिशा में घास रहे थे गायों को चराता हुआ श्रद्धा श्रद्धापूर्वक तबस्तर तो श्रद्धापूर्वक तब कर रहा है सत्यक्राम उसका, उसका उसके वायु देवता प्रथम पुष्टा उसके वायु देवता कैसे पुष्ट हो गए उसके कहा कि दिग्सबंध में तुष्टा सती दिग्स होता उसे संतुष्ट होकर के ऋषभ में प्रवेश होकर के ऋषभ भाव प्राप्त तो होकर के ऋषभ भाव प्राप्त तो होकर वायुदेवता ने कहा ये हम ये हजार हो गए हमको कुछ गुरुकुल मिले चलो कहा समय हो गया है यही रखना फिर कर मांगा वाग्राणुस्व प्रपथोप्रिया ब्रह्म महिला महाक्रम करोमस्तयास्तेषन ओ हाँ जी